यो विदा पूर्व यो वै वेद तंग दमबुद्धि प्रकाशम मु शरण प्रपदे ओम शांति शांति शांति ही शंकराचार्य केशवमं बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवरात्मे मूर्ति भेद विभागिने मूर्तिद विभागिनेोम वदव्यादेहाय नमः ओम शांति शांति शांति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं मंगलाचरण के श्लोक द्वारा सूचित अनुबंध चतुष्टय का शब्दतः कथन भगवान भाष्यकार कर रहे हैं इसलिए यहां पर कहा गया प्रतिज्ञा वाक्य में कि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारियों के मोक्ष रूप प्रयोजन का जो साधन है अहम ब्रह्मास्मी ये बोध और इसका भी साधन भूत है तत्व विवेक उसे हम बताएंगे कि तत्व का विवेक किस प्रकार होने पर अहम ब्रह्मास्मि बोध अधिकार साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को होगा वो प्रकार बताया जाएगा तो सबसे पहले अधिकारी को बताते हुए अधिकारी का विशेषण आया साधन चतुष्टय संपन्न यानी साधन चतुष्टय से युक्त तो इस वाक्य में पहला पहला पद जो है साधन साधन चतुष्टय तो साधन चतुष्टय शब्द का अर्थ क्या है ये प्रश्न जिज्ञासु के बुद्धि में उपस्थित हुआ कि साधन चतुष्टयम किम जो शब्द प्रयोग हुआ है उसका अर्थ यदि समझ में नहीं आया तो उस पदार्थ के विषय में प्रश्न स्वाध्यायी के द्वारा किया जाना और स्वाध्याय के उस प्रश्न का आचार्य द्वारा उत्तर देना और इस प्रश्नोत्तरा प्रश्नोत्तर से स्पष्ट होगा तत्व विवेक का प्रकार इसलिए साधन चतुष्टय शब्द तो सुना गया लेकिन साधन चतुष्टय पदार्थ का बोध नहीं हुआ तत्वबोध नामक ग्रंथ का स्वाध्याय करने वाले स्वाध्यायी को इसलिए उसने प्रश्न किया कि साधन चतुष्टय शब्द का क्या अर्थ है चतुष्टय शब्द का तो अर्थ व्याकरण पढ़ा हुआ होने के कारण समझता है चार का समूह साधन शब्द का अर्थ है हित लेकिन वो चार साधन कौन से हैं जिन चार साधनों के समूह को साधन चतुष्टय कहा जाएगा जो अधिकारी का विशेषण बनेगा तो भास्कर भगवान ने बताया चार साधनों को नित्य वस्तु विवेक प्रथम साधन द्वितीय साधन बताया इहा मुत्र्थ फलभोग विराग तीसरा है समादी सट्क संपत्ति ही और चौथा है मुमुक्षुत्व इसमें मुमुक्षुत्व मुमुक्षुत्व शब्द और मुमुक्षा शब्द मोक्ष की इच्छा पर्यायवाचक है मुमुक्षुत्व कहो मुमुक्षा कहो या मोक्ष की इच्छा को इन तीनों का अर्थ शब्द तो अलग अलग तीन है लेकिन अर्थ एक है मोक्ष की इच्छा मुक्त होने की इच्छा ये चौथा साधन है जो वेदांत दर्शन का अनुबंध चतुष्टय अंत एक अनुबंध विशेष है प्रयोजन अनुबंध चार है ना अनुबंध चतुष्टय में चार अनुबंध कौन कौन है अधिकारी हाँ। विषय संबंध प्रयोजन प्रयोजन के कितने प्रकार हैं दो कौन कौन हाँ? मुख्य प्रयोजन और अवान्तर प्रयोजन ये तो कम से कम पच्चीस लोग तो बैठे हैं कि नहीं स्वाध्याय पच्चीस की आवाज हमारे मान इसमें तो गुंजनी चाहिए ना कि प्रश्न करने पर धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं नहीं तो ये आठ दिन में तो तत्व बोध पूरा हो जाता है आज पूरा हो जाना चाहिए था पारिभाषिक शब्द का अर्थ समझ में आ जाए आप लोगों को तो प्रयोजन में एक है मुख्य प्रयोजन दूसरा है अवंत्र प्रयोजन तो मुख्य प्रयोजन है मोक्ष और उस मोक्ष की इच्छा ये मुमुक्सुत्व शब्द का अर्थ निकलेगा मुमुक्सुत्व इसमें मुमुक्षु शब्द का तो अर्थ है मोक्ष मोक्ष की इच्छा वाला और मुक्सुत्व तो शब्द का अर्थ निकलेगा मोक्ष की इच्छा मुमुक्षु और मुमुक्सुत्व तो में क्या अंतर दिख रहा है शब्द में एक का अर्थ बताया जा रहा है मोक्ष की इच्छा वाला एक का अर्थ बताया जा रहा है मोक्ष की इच्छा तो मुमुक्षु और मुकुत्व इन दो शब्दों में अंतर कितना है कुछ भी नहीं है एक ही है तो शब्द जुड़ा है कि नहीं अंतिम में एक में है मुमुकसुत्व वो त्व तो त्व तो तो शब्द जिसके साथ जुड़ा रहेगा मुमुकुत्व उसका अर्थ निकलेगा मोक्ष की इच्छा ये तो शब्द बताता है उसको और तो शब्द को हटा दो तो मुमुक्षु उसका अर्थ निकलेगा मोक्ष की इच्छा वाला इच्छा वाला तो होगा व्यक्ति अधिकारी और उसका विशेषण बनेगा मोक्ष की इच्छा ये जिसको मोक्ष की इच्छा है उसे मुमुक्षु कहा जाएगा मोक्ष की इच्छा को कहा जाएगा मुक्सुत्व तो शब्द का अर्थ है उसका धर्म उसकी विशेषता तो मुमुक्सु की विशेषता क्या होती है मुमुक्षा और एक है बुभुक्सु बुभुक्सु शब्द का अर्थ निकलता है भोग की इच्छा वाला बुभुक्सु मोक्षु और बुभुक्षु दो ही प्रकार के मनुष्य दिखते हैं जितने मनुष्य हैं ना उनमें से किसी में या तो भोग की इच्छा रहेगी या तो मोक्ष की इच्छा रहेगी जो भोग की इच्छा वाला है उसके अवांतर तीन प्रकार के यानी अवांतर दो प्रकार है पामर विषयी और मुमुक्सु के भी अवांतर फिर दो विषय क्या नाम होते हैं एक तो जिज्ञासु जो मुमुक्षु होता है वो फिर जिज्ञास जिज्ञासु बन जाता है जिज्ञासु का अर्थ होता है जानने की इच्छा वाला बुभुक्स का अर्थ हुआ भोग की इच्छा वाला और बुभुक्सुत्व शब्द का अर्थ क्या निकलेगा भोग की इच्छा जैसे मुमुक्सुत्व शब्द का अर्थ है मोक्ष की इच्छा ऐसे बुभुक्सुत्व बुभुक्षा और भोग की इच्छा ये समानार्थक होंगे कोंगे जिज्ञासु याने जानने की इच्छा वाला जिज्ञासुत्व जानने की इच्छा जिज्ञासा जानने की इच्छा और इस प्रकार ये तो शब्द जोड़ने से वो निकलता उसमें रहने वाला जो धर्म विशेष है उसको बताया जाता तो मुमुक्षुत्व का अर्थ निकला मोक्ष की इच्छा बुभुक्सु को तत्व विवेक का अधिकारी नहीं माना गया तत्व विवेक का अर्थ है वेदांत दर्शन का विचार है नेदांत दर्शन के विचार का अधिकारी बुभुक्सु नहीं है मुमुक्सु है मुमुक्सु का अर्थ है मोक्ष की इच्छा वाला मोक्ष जिसको चाहिए वो क्या करेगा अपनी चाह का विषय जो मोक्ष है वह जिस साधन से उपलब्ध होता है प्राप्त होता है उस साधन की इच्छा करेगा तो मोक्ष किस साधन से प्राप्त होता है मोक्ष का साधन क्या है या मोक्ष साधन अंगभूतम में मोक्ष का साधन किसको बताया गया था ज्ञान तो जो मुमुक्षु है मोक्ष की इच्छा करने वाला तो मोक्ष की इच्छा हो गई फल की इच्छा किस साधन के फल की इच्छा ज्ञान के साधन की इच्छा ज्ञान रूप साधन की साधन के फल की इच्छा फल की इच्छा साधन के इच्छा को जन्म देती है फल की इच्छा माता है और उसकी पुत्री है साधन की इच्छा तो जिसके अंदर मुमुक्षा होगी उसके अंदर मोक्ष का जो साधन है तत्व ज्ञान तो शब्द से मंगलाचरण में बताया गया उसे प्राप्त करने की इच्छा होगी तो तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा का अर्थ हुआ जिज्ञासा और जिसको जिज्ञासा होगी किसको तत्व को जानने की तो तत्व का प्रतिपादन जिस ग्रंथ में हुआ है उस ग्रंथ का अध्ययन करने में वो प्रवृत्त होगा तत्वबोध नामक ग्रंथ लो यानी वेदांत तत्वबोध का अर्थ है वेदांत का कोई भी ग्रंथ वेदांत दर्शन का अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त होगा क्योंकि तत्व दर्शन का साधन वेदांत अध्ययन ही है वेदांत का स्वाध्याय ही है तो वेदांत स्वाध्याय में प्रवृत्ति कराएगी कौन वेदांत के प्रतिपाद्य तत्व को जानने की इच्छा तत्व को जानने की इच्छा जिससे तत्व ज्ञान हो उसमें प्रवृत्ति कराएगी तो वेदांत के स्वाध्याय से होता है तत्व ज्ञान तो वेदांत स्वाध्याय में प्रवृत्ति होगी इसलिए ये मुमुक्षव जिसके अंदर है यानी मोक्ष की इच्छा जिसके अंदर है ये मुख्य प्रयोजन है और अवान्तर प्रयोजन है तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन ये अवान्तर फल है और वो अवान्तर फल जिससे होगा तत्व विवेक से होगा इसलिए यहां पर वो तत्व विवेक का प्रकार बताया जा रहा है तो ये चार साधन हुए यहां पर उसमें से नित्या नित्य नित्यानित्य वस्तु विवेक शब्द में जो शुरू में नित्य और अनित्य दो शब्द हैं इनका अन्वय वस्तु शब्द के साथ करना है वस्तु नित्य वस्तु अनित्य वस्तु विवेक करने का अर्थ विवेक शब्द का अर्थ क्या बताया था पृथककरण पृथककरण का अर्थ है अलग अलग करना अलग अलग करके समझना ये पृथककरण है जैसे हंस आपस में मिले हुए दूध और पानी को अलग अलग करता है तो उसे क्षीर नीर विवेकी कहा जाता है ऐसे नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु वशात, पानी और दूध के तरह आपस में मिल गए भ्रांत पुरुष को मिले हुए से प्रतीत होते हैं यद्यपि मिले नहीं है मिले हुए से प्रतीत होते हैं ये जो नित्य वस्तु आत्मा अनित्य वस्तु अनात्मा ये आपस में एक दूसरे से मिले हुए है इनका वो अलग अलग करके वास्तविक जो स्वरूप है एक दूसरे से भिन्न उसको समझने का अनुकूल जो विचार है उस विचार का नाम है तत्व विवेक प्रकार अरे यहां नित्य अनित्य वस्तु विवेक हुआ अलग अलग समझ आपके अंदर अलग अलग समझ हो जाए कि आत्मा नित्य ही है अनात्मा अनित्य है तो ये नित्य वस्तु अनित्य वस्तु ऐसे दो प्रकार की वस्तु हुई जैसे दृष्टांत में दूध और पानी ऐसे दार्टान्त में नित्य वस्तु आत्मा वो दूध के तरह है और पानी के तरह है अनित्य वस्तु अनात्मा और अनित्य वस्तु जो अनात्मा है उसके अवान्तर दो प्रकार बताए गए थे उसके लिए अलग अलग दो शब्द बताए गए थे ना वो दो शब्द कौन बताए थे प्रकृति और प्राकृत ये सुना था इन दो शब्द सुने कि नहीं कल प्रकृति किसको कहते हैं हाँ कारण अविद्या मूल अविद्या उसका पर्यावाचक शब्द और भी बताया था अव्यक्त क्षेत्र खे, कोटि में आता है अनित्य वस्तु है क्षेत्र गीता के तेरहवे अध्याय के अनुसार और उसमें अव्यक्त शब्द का प्रयोग हुआ है किसके लिए प्रकृति के लिए वो कारण है लेकिन है अनात्माई अनित्य है कारण होता हुआ भी अव्यक्त पदार्थ अनित्य है कारण होने से जन्म तो नहीं लेता उसका जन्म नहीं होता अनादि है लेकिन मरता है बिना जन्म लिए ही कौन अव्यक्त नाम का पदार्थ यानी प्रकृति वो अनादि इसलिए कहते हैं कि वो उस, उसकी उत्पत्ति नहीं होती इसलिए अनादि है लेकिन प्रकृति का यानी मूल अज्ञान का नाश होता है कि नहीं होता है मरता है कि नहीं मरता है उसको कौन मारता है ज्ञान ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है यही उसका मरना है तो प्रकृति अनादि शांत कहलाती है और बाकी प्राकृत शब्द का अर्थ क्या है प्रकृति का परिणाम और प्रकृति का परिणाम कहलाता है वो कार्य रूप वो उत्पन्न भी होगा और नष्ट भी होगा जो उत्पन्न भी होता है नष्ट भी होता है उसे कहा जाता है सादी शांत जो उत्पन्न न हो लेकिन नष्ट हो उसे अनादिशांत और जो उत्पन्न भी न हो और नष्ट भी न हो उसे अनादि अनंत क्या कहा जाएगा जो नष्ट होता है उसे शांत कहते हैं नष्ट नहीं होता उसे अनंत कहते हैं और जो उत्पन्न होता उसे शादी कहते हैं जो उत्पन्न नहीं होगा उसे अनादि कहेंगे तो अनादि पदार्थ कितने हैं दो तीन कौन है तीसरा कौन सा तीन कहा किसने हाँ वो कौन है दो एक आत्मा है अनादि है और अनात्मा में प्रकृति यानी मूल अज्ञान अनादि है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है तो दो अनादि हो गए गीता के एक श्लोक में भगवान ने कहा है कि नहीं प्रकृति और पुरुष ये दो अनादि है प्रकृति पुरुष विध्यनादि उभा वी इसका अर्थ है प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तुम अनादि समझो प्रकृतिम यानी प्रकृति को पुरुषम यानि पुरुष को विधि यानि समझो जानो कैसा अनादि ये दोनों अनादि है ऐसा समझो तो ये अनादि हो गया यानी उत्पन्न नहीं होता है लेकिन इनमें से एक नष्ट होता है अनादि होता हुआ भी और एक नष्ट नहीं होता जो नष्ट होगा उसे शांत कहेंगे अनादि शांत नष्ट होने वाला कौन है प्रकृति इसलिए अनादि शांत हो गई वो और पुरुष यानी आत्मा यह अनादि भी है और इसका अंत यानी विनाश भी नहीं होता ब्रह्म को नष्ट करने वाला कोई है नहीं है न हन्यते हन्यमाने शरीरे शरीर अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण है तो ये जो है अनादि अनंत है आत्मा और बाकी जो अनात्म प्राकृत शब्द से कहा जाने वाला कार्य रूप अनात्मा पदार्थ है अनित्य पदार्थ है वह सादिशांत है आकाश शादी शांत है आकाश की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है आकाश उत्पन्न होता है किसे उत्पन्न होता है हाँ? किसे तन्मात्रा स्वयं आकाश है सूक्ष्म आकाश को तन्मात्रा कहा जाता है सूक्ष्म आकाश कहो हो आकाश कहो या तन मात्रा को ये तीनों शब्दों का ये अर्थ है आकाश को उत्पन्न करता है, करता है। मूल अज्ञान जो अविद्या है उस अविद्या रूप उपाधि से युक्त परमात्मा तस्माद ये तस्माद् त्मन आकाशो समूत ये तैत्रिय तैत्पनिषद का वाक्य है तस्माद् वा ये तस्माद् तस्त्मन का अर्थ है कि कारण उपाधिक परमात्मा से पर उत्पन्न कौन आकाश तो कारण उपाधिक परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति होती है जो शुद्ध परमात्मा है वो कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है शुद्ध जो परमात्मा है निरुपाधिक परमात्मा है उससे कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता कारण उपाधिक परमात्मा से आकाश आदि समस्त अनात्म पदार्थ उत्पन्न होता है तो उसमें फिर कारण उपाधिक परमात्मा में दो पदार्थ हो गए ना एक तो परमात्मा और एक उपाधि रूप अज्ञान माया प्रकृति तो प्रकृति जो उपाधि है उसका भी कार्य माना जाएगा जगत को और परमात्मा जो उपहित है उसका भी कार्य माना जाएगा तो कार्य के अवान्तर दो प्रकार होता है थोड़ा लिख भी लेना और बीच बीच में पूछेंगे तो सबकी आवाज आनी चाहिए एक या दो की नहीं यही तो तैयार करना है आप लोगों को और क्या तैयार करना वेदांत पढ़ेंगे तो, तो कार्य के अवंतर दो प्रकार क्या है एक तो परिणाम बताया ही था दूसरा विवर्त परिणामात्मक कार्य परि नामात्मक एक कार्य होता है और एक कार्य होता है विवर्त कार्य तो ये जो रस्सी के अज्ञान से रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प है वह रस्सी के अज्ञान का भी कार्य है रस्सी का भी कार्य है खाली रस्सी का अज्ञान हो लेकिन रस्सी ना हो तो सर्प की भ्रांति होगी क्या सर्प दिखेगा क्या और रस्सी हो और स्पष्ट प्रकाश में रखी हुई हो तो भी सर्प नहीं दिखेगा उसके लिए जरूरी है सर्प की भ्रांति के लिए रस्सी भी और रस्सी का अज्ञान भी तो रस्सी का जो रस्सी के अज्ञान का तो परिणाम है सर्प सर्प रस्सी के अज्ञान का भी कार्य है लेकिन वो कौन सा कार्य है? परिणामात्मक कार्य और रस्सी का भी कार्य है कौन सर्प रस्सी ना हो तब भी सर्प नहीं दिखेगा उसे कहा जाएगा रस्सी का विवर्त कार्य तो एक ही कार्य में दो कारण होने से एक कारण के दृष्टि से देखोगे तो विवर्त कार्य कहला हो एक दूसरे कारण की दृष्टि से देखोगे तो परिणाम कहला हो तो ये जो रस्सी में दिखने वाला सर्प है वही परिणाम भी है और वही विवर्त भी है परिणाम किसका है अज्ञान का रस्सी के अज्ञान का परिणाम और रस्सी का विवर्त कौन वो सर्प ऐसे मायोपाधिक परमात्मा कहो या कारण उपाधिक परमात्मा कहो उस में उपाधि जो अंश है कौन कारण रूप उपाधि वो कारण रूप उपाधि है प्रकृति उसका तो परिणाम होगा आकाश दृष्टांत रस्सी के अज्ञान स्थानीय होगा यहां पर अव्याकृत मूल अज्ञान प्रकृति माया कारण उपाधि इन शब्दों से कहीं जाने वाला कहा जाने वाला जो कारण रूप उपाधि है वो है परिणामी उपादान कारण और उसका परिणाम रूप कार्य है आकाश ये ध्यान में ध्यान में नहीं आता है तो पूछ लो और थोड़ा लिखना भी है पारिभाषिक शब्द होने से लेकिन ये शब्द अभी तो लगेगा ये क्या बोल रहे तत्व तो बोध में तो ये लिखा ही नहीं है लेकिन ये अभी से याद करोगे न्यू के पत्थर दिखते हैं क्या न्यू में जो वो तो जमीन के अंदर वो हो जाता है दब जाता है लेकिन पूरी बिल्डिंग उसी में खड़ी होती है यानी न्यू का पत्थर है फिर वेदांत दर्शन का ज्ञान रूप बिल्डिंग अच्छी तरह से खड़ी हो सकती ज्ञान होगा ये पारिभाषिक शब्द लिख लो और लिख करके इसको बिल्कुल सुस्पष्ट अर्थ इसका समान लो है हाँ तो तो तो प्रकृति का परिणाम हुआ आकाश और आत्मा का विवर्त है आत्मा को ब्रह्म को परमात्मा को पुरुष कहो इसका विवर्त है कौन ये जगत विवर्त और परिणाम इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है परिणाम और विवर्त इसमें परिणाम की परिणामात्मक कार्य और परिणामी उपादान कारण इन ये दोनों समान सत्ता वाले होता है इन दोनों के की सत्ता एक जैसी होती है परिणामी उपादान कारण जो प्रकृति और परिणामात्मक जो आकाश आदि कार्य इन दोनों को वेदांत में माना जाता है व्यावहारिक सत्ता वाला क्या माना जाता है व्यावहारिक सत्ता वाला और परमात्मा को कहा जाता है पारमार्थिक सत्ता वाला ब्रह्म आत्मा इनकी पारमार्थिक सत्ता व्यावहारिक सत्ता होती है व्यवहार काल में मात्र अज्ञान जब तक है तब तक जो रहता है बाद में परमात्मा का ज्ञान होने पर बाधित हो जाता है निवृत्त होता है जैसे सर्प जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं होगा तब तक है रस्सी का ज्ञान होते ही निवृत्त होता है ऐसे ये सारा आकाश आदि द्वैत प्रपंच कब तक आपको सत्य करके भाषित होगा विद्यमान है करके भाषित होगा जब तक कारण उपाधि की निवृत्ति नहीं होगी अद्वैत परमात्मा का बोध होते ही ये सारा द्वैत प्रपंच बाधित होगा ये ध्यान में आ जैसे रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प निवृत्त होता है इसलिए जिसके ज्ञान से कार्य निवृत्त होता है उसे कहा जाएगा विवर्त उपादान कारण उसी को अधिष्ठान भी कहते हैं विवर्त उपादान कारण अधिष्ठान ये समानार्थक शब्द हैं दोनों जैसे जल और पानी दो शब्द है लेकिन अर्थ उसका एक है कुंभ और घट दो शब्द है अर्थ एक है ऐसे अधिष्ठान कहो या विवर्त उपादान कहो वो कौन है परमात्मा और इस विवर्त उपादान कारण का जो कार्य है आकाश आदि उसे कहा जाएगा विवर्त कार्य जब तक विवर्त उपादान कारण का अज्ञान है तब तक जो विद्यमान है सत्य है ऐसा प्रतीत हो उसे व्यावहारिक सत्ता वाला कहा जाएगा और परमात्मा का ज्ञान होते ही यह द्वैत प्रपंच सत्य भाषित नहीं होगा अपितु जैसे मरुदेश में सूर्य किरणों में जल प्रतीत होता है विवेकी व्यक्ति को लेकिन वो समझता है कि यह बिल्कुल यहाँ एक बूंद भी पानी नहीं है रेगिस्तान में फैले हुए सूर्य किरणों में पानी की भ्रांति हो रही है ये मृग तृष्णिका है ऐसा उसका दृढ़ निश्चय रहता है ऐसे ही जिसको परमात्मा का बोध होता है उसे ये जगत दिखेगा लेकिन कैसा दिखेगा जैसे विवेकी पुरुष को रेगिस्तान में फैले हुए सूर्य के किरणों में पानी दिखता है तो प्यासा होने पर भी उस सूर्य के किरणों में दिखने वाले पानी को पीने के लिए एक कदम भी आगे नहीं रखता है ना एक पैर भी आगे नहीं रखता है। क्योंकि समझता आगे जितना भी दौड़ेंगे हम वहां जाकर के देखेंगे तो सूखा मिलेगा बिल्कुल पसीना ही बहेगा प्यास और बढ़ेगी पानी मिलेगा नहीं फिर वहां से उतनी दूरी पर पानी की भ्रांति होती है अविवेकी होता है मृग वो भी प्यासा है सूर्य की किरण में उसको भी जल की भ्रांति हो रही है लेकिन वो दौड़ता है और जितना दौड़ेगा उतना और उसकी प्यास बढ़ती रहती है लेकिन जल नहीं मिलता है तो ऐसा अविवेकी व्यक्ति मृग स्थानीय जगत को वास्तविक देखता है सत्य प्रतीत होता है जगत उसको और ब्रह्मज्ञानी को भी जगत प्रतीत होगा लेकिन सूर्य किरणों में प्रतीत होने वाले जल के तरह बाधित प्रतीत होगा इसे कहा जाता है बाधित मिथ्या कल्पित कल्पित प्रतीत होगा तो ये कार्य दो प्रकार का तो कारण भी दो प्रकार का जगत के प्रति कारण कौन है कारण उपाधिक परमात्मा उसमें उपाधि अंश है परिणामी उपादान कारण उपहित अंश उपहित कहा जाता है जिसकी उपाधि है कारण उपाधि जिसकी है किसकी परमात्मा की तो परमात्मा हो गया उपहित और कारण हो गया उपाधि उपाधि परिणामी उपादान कारण है और उपहित विवर्त उपादान कारण है और आकाशादी जगत उपहित का विवर्त कार्य है और उपाधि का परिणामात्मक कार्य है तो ये जो उपहित परमात्मा है ये पारमार्थिक सत्ता वाला है आकाशादी जगत व्यावहारिक सत्ता वाला है तो दोनों की सत्ता एक जैसी नहीं हुई ना भिन्न भिन्न है पारमार्थिक सत्ता विवर्त उपादान कारण की अधिष्ठान की और विवर्त कार्य की सत्ता है व्यावहारिक सत्ता तो भिन्न भिन्न सत्ता है जिनकी उन्हें तो कहा जाएगा विवर्त उपादान कारण और विवर्त कार्य व्यावहारिक सत्ता वाला कार्य व्यावहारिक सत्ता समझाने की दृष्टि से कहा जाता है ऐसे है प्रातिभाषिक तो कार्य की सत्ता प्रातिभाषिक कारण की सत्ता पारमार्थिक और तो वहां पर विवर्त उपादान कारण विवर्त कार्य ये शब्द प्रयोग होंगे कारण के लिए विवर्त कारण कार्य के लिए विवर्त कार्य और जहां कारण की सत्ता और कार्य की सत्ता समान हो तो प्रकृति भी व्यावहारिक सत्ता वाली है और आकाश आदि जगत भी व्यावहारिक सत्ता वाला है तो एक जैसी ही सत्ता व्यावहारिक सत्ता कार्य तथा कारण की होने से परिणामी उपादान कारण प्रकृति और परिणामात्मक कार्य आकाश आदि जगत तो आकाश किससे उत्पन्न हुआ है तो कारण उपाधिक परमात्मा से तो कारण उपाधिक परमात्मा भी कारण है और उपाधि जो कारण उपाधि है वो भी कारण है उपाधि को कहा जाएगा कौन सा कारण जो उपाधि है कारण उपाधि उसको कौन सा कारण कहा जाएगा परिणामी उपादान कारण और पर उपहित तो जो परमात्मा है उसे विवर्त उपादान कारण और जो कार्य है परमात्मा की दृष्टि से कहलाएगा विवर्त कार्य उपहित की दृष्टि से विवर्त कार्य है रूपाधि की दृष्टि से परिणामी परिणाम एक ही कार्य को परिणाम भी कहा जाएगा परिणामी भी कहा जाएगा ये ध्यान में न तो यहां पर नित्य वस्तु है परमात्मा अनित्य वस्तु है अनात्मा अनात्मा के अवान्तर दो प्रकार हुए एक प्रकृति कारण उपाधि और बाकी कार्य आकाश आदि जगत कारण उपाधि जो प्रकृति है उसका परिणाम है आकाश आदि जगत तो प्रकृति भी नष्ट होती है आकाश आदि जगत भी नष्ट होता है <coughs> तो अनित्य का लक्षण क्या है अनित्य उसे कहा जाता है जो नष्ट होता है और तर्क की भाषा में उसे कहा जाता है ध्वंस प्रतियोगी ध्वंस प्रतियोगी त्व अनित्व अनित्य है जिसका ध्वंस हो वह अनित्य तो ध्वंस होता है किसका प्रकृति का भी ध्वंस ध्वंस का दूसरा नाम है नाश और प्रतियोगी कहा जाता है जिसका नाश होता है नाश एक अभाव है तो जिसका अभाव हो जाएगा उसे कहा जाएगा अभाव का प्रतियोगी तो प्रकृति का भी नाश हो रहा है इसलिए प्रकृति भी ध्वंस का प्रतियोगी बनेगी नाश का प्रतियोगी बनेगी और प्राकृत जो जगत है वो भी शांत होने से जो जो शांत है उसे कहा जाएगा ध्वंस का प्रतियोगी अनित्य को शांत वस्तु को तो अनात्मा पदार्थ शांत है अनादि होने पर भी प्रकृति शांत होने से ध्वंस प्रतियोगी है और आकाश आदि तो शादी भी है शांत भी इसलिए ध्वंस प्रतियोगी शांत होने से ध्वंस प्रतियोगी और परमात्मा शांत नहीं है शांत का मतलब नष्ट होने वाला जिसका नाश होता है उसे शांत कहते हैं तो परमात्मा का अंत नहीं होता है ना इसलिए वो शांत नहीं है जिसका नाश नहीं होता अंत नहीं होता उसे अनंत कहा जाएगा तो परमात्मा अनंत है इसलिए ध्वंस का प्रतियोगी नहीं होगा जो शांत होगा वो ध्वंस का प्रतियोगी होगा जो ध्वंस का प्रतियोगी होगा उसे अनित्य कहा जाएगा तो वस्तु दो प्रकार की हुई एक अनंत वस्तु जो ध्वंस की अप्रतियोगी है वो है आत्मा और ध्वंस की प्रतियोगी रूप वस्तु जो शांत है वो है अनात्मा प्रकृति और प्राकृत जगत और वह शांत होने से ध्वंस प्रतियोगी है ध्वंस प्रतियोगी होने से अनित्य है जो भी ध्वंस का प्रतियोगी होगा उसे अनित्य कहा जाएगा ये जो निश्चय है इसे कहा जाता है नित्या नित्य वस्तु विवेक और वैराग्य किसको कहेंगे तो इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग इस शब्द से वैराग्य को कहा जा रहा है इसकी चर्चा करते हैं कल भी कल जहां थे वहीं पर खड़े हैं आज भी लेकिन बहुत सारे शब्दों को जो आज बताया ठीक से याद रखोगे तो आगे का मार्ग बहुत प्रशस्त होगा ये सीढ़िया बन रही है ना धीरे धीरे बाकी की चर्चा परसो कल अनध्याय है प्रतिपदा है ओम पूर्ण मदह आज अमावसा है ना परसों है अच्छा हाँ ठीक है फिर तो कल पाठ होगा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्द्य से पूर्णस पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति